भगवान पौड़ी अट्ठाईस में गुरु नानक देव जी ने कहा है मुंडा संतोख सरम पतझोली ध्यान की कहीं विभूति किंथा काल कुवारी कुआरी काइया जुगति डंडा परती आई पंथी सकल जमाती मनी जी, आ, आई पंथी सकल जमाती मनी जीते जग जीते आदेश तिसे तिसे आदेश आदि अनील अनादि अनाहति जुग जुग एक भूगति ज्ञान दैया भंडारिण घटी घटी बाजही नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृद सिधि अवरा साद संजोग वियोग दुई कार चलावही लेखे आवही भाग आदेश तिसे आदेश आदि अनील अनाद अनाहति ुग एक ओ भगवान इन पदों का मर्म हमें समझाने की अनुकंपा करें एक एक शब्द बहुमूल्य है और एक एक शब्द को गहरे में समझने की कोशिश करें। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करी विभूति हे योगी संतोष लज्जा की मुद्रा बनाओ प्रतिष्ठा की झोली धारण करो और ध्यान की विभूति लगाओ निरंतर ऐसा हुआ है और सदा ऐसा होता भी रहेगा क्योंकि आदमी के मन की कुछ बुनियादी भूलें हैं जो बार बार पुनरुक्त होती हैं जब भी किसी धर्म का जन्म होता है तो अनेक विधियां अनेक उपाय अनेक प्रयोग परमात्मा तक पहुंचने के खोजे जाते हैं धर्म के मूल स्रोत के निकट तो वे केवल प्रतीक होते हैं सहारे होते हैं लेकिन जैस जैसे जैसे मूल स्रोत दूर होता जाता है और धर्म एक परंपरा बन जाती है वैसे वैसे प्रतीक जड़ हो जाते उनका अर्थ खो जाता है फिर लोग लाश की तरह उन्हें ढोते रहते फिर धीरे धीरे ये भी भूल जाता है कि किस लिए क्यों प्रथम इन्हें स्वीकार किया था एक औपचारिकता हो जाती है जिसे निभाना सामाजिक कृत्य बन जाता है समझे मैंने आपको संन्यास दिया गैरिक वस्त्र दिए थोड़े ही दिनों में गैरिक वस्त्रों का भीतरी अर्थ खो जाएगा जिस जिससे मुझसे दूर होंगे वैसे वैसे गैरिक वस्त्र एक बाहरी प्रतीक हो जाए। लेकिन वस्त्र रंग लेने से कहीं आत्मा रंगी है वस्त्र रंग लेना तो केवल एक सुरती का उपाय था कि अब आत्मा को भी रंगना है वो तो ऐसे था जैसे कोई आदमी बाजार जाता है कुछ खरीद के लाना है भूल न जाए तो अपने कुर्ते में एक गांठ लगा लेता है गांठ थोड़ी बाजार से खरीद के लानी है गांठ का कोई अपने आप में थोड़ी अर्थ है तुम हजार गांठें लगा लो इससे क्या होगा वो तो स्मरण के लिए एक सहारा है दिन भर बाजार में काम में उलझा रहेगा बार बार गांठ पर ध्यान जाएगा ख्याल आ जाएगा कुछ खरीद के घर ले जाना है सुरती बनी रहेगी संभावना कम रहेगी भूलने की हजार कामों में उलझा हुआ भी जो चीज खरीद के लानी थी उसे खरीद के ले आएगा लेकिन गांठ अपने आप में कुछ अर्थ रखती नहीं उसका बेटा हो सकता है ये देख के कि बाप जब भी बाजार जाता था तो अक्सर अपने कुर्ते में गांठ बांध लेता था जरूर उसमें कुछ राज होगा जब बेटा भी बाजार जाएगा तो कुर्थे में गांठ बांध के जाएगा न तो कुछ स्मरण रखने को है न गांठ का कोई संबंध स्मरण से रहा अब तो गांठ एक औपचारिक परंपरा हो गई उसका बेटा भी ऐसा करेगा और तब हजारों साल तक ये बात चलती रहेगी उस घर में गांठ बांधना परंपरा हो जाएगी जो तोड़ेगा नहीं मानेगा वो अधार्मिक समझा जाएगा जो मानेगा वो धार्मिक समझा जाएगा जो मानेगा वो पुरुखों का आदर करता है जो नहीं मानेगा वो बगावती है विद्रोही है लेकिन न मानने वाला बता सकेगा कि गांठ किस लिए न मानने वाला बता सकेगा कि गांठ किस लिए नहीं सभी धर्मों में इस तरह का उपद्रव स्वाभाविक है क्योंकि मन को पकड़ लेता है गहरे को भूल जाता है मन की कोई गहराई नहीं है मन गहरे को याद रख ही नहीं सकता मैंने तुम्हें गहरे को वस्त्र दिए वो तो सिर्फ तुम्हारे भीतर एक याद बनी रहे 24 घंटे की तुम संन्यास हो और तुम्हें ऐसे उठना ऐसे बैठना ऐसे चलना जैसे एक सन्यासी को उठना चाहिए बैठना चाहिए चलना चाहिए तुम्हें वही बोलना है जो एक सन्यासी को बोलना चाहिए तुम्हारा इस जगत में व्यवहार एक कैदी का न हो एक मालिक का हो इसलिए मैंने तुम्हें स्वामी कहा एक बंधे हुए व्यक्ति का न हो मुक्ताचरण हो माना कि आज तुम अचानक मुक्त नहीं हो जाओगे लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ये तो कपड़े तुम्हारे शरीर पर एक गांठ की तरह है इनका उपयोग है कि इनके कारण सुरती बनी रहेगी और सुरति अभी बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नानक ये जो वचन कह रहे हैं ये नाथ संप्रदाय के साधुओं को संबोधित करके कहे उस समय नाथ संप्रदाय के साधुओं का बड़ा प्रभाव था देश के कोने कोने में उनके मठ थे और जिस जन्म हुआ था नाथ संप्रदाय का वह आदमी बड़ा अनूठा था गोरखनाथ लेकिन जैसे ही गोरखनाथ खोया वैसे ही साधारण आदमी के हाथ में उसकी विधियां पड़ गईं वे सब थोती हो गईं नाथ संप्रदाय के साधु अपने कान को छेद लेते हैं नाथ लेते हैं अब वो भी गांठ और बड़ी उपयोगी है अक्पंचर चीन में एक बहुत पुरानी साइंस है और अब पश्चिम में भी उसको स्वीकार किया जाता है अक्पंचर मनुष्य के शरीर में सात तो बिंदु मानता है जहां जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है दोनों कानों का लटकता हुआ हिस्सा एक बड़ा महत्वपूर्ण अकुपंचर का केंद्र है और इस केंद्र से भीतर की स्मृति का बड़ा गहरा संबंध है अगर कान छेद दिया जाए तो उस भीतर की ऊर्जा में चोट लगती है गहरी चोट लगती है मस्तिष्क के कुछ विकारों को दूर करने का चीन में एक ही उपाय है कि कान छेद दिया जाए कान छेदते ही विकार दूर हो जाता है इस गहरी अनुभूति के कारण नाथ संप्रदाय के साधु कान छेदते हैं और उनका एक वर्ग तो कन फटा होता है वो छेदते नहीं कान को बिल्कुल फाड़ देते हैं। क्योंकि शरीर की ऊर्जा के बिंदु हैं और जब कान फट जाता है तो वहां जो चोट पड़ती थी वो खो जाती वहां से जीवन की विद्युत धारा सीधी मस्तिष्क की तरफ बहने लगती बीच का एक अवरोध अलग हो जाता है। यह भीतरी स्मृति को जगाने में बड़ा कीमती उपाय है तुम कभी थोड़ी कोशिश करना कान छेदने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब भी तुम्हारा मन उदास हो चिंतित हो उद्विग्न हो क्रोध से भरा हो तुम दोनों कानों के नीचे के हिस्से को पकड़ के जोर से रगड़ना सिर्फ रगड़ने से ही तुम पाओगे कि भीतर की चित्त की दशा बदलने लगी पर इतना तो साफ ही है कि कान फाड़ने से कोई सिद्ध नहीं हो जाएगा और कान छेद लिया तो सब कुछ हो गया ऐसा भी नहीं भारत में बहुत पुरानी ग्रामीण परंपरा है अभी भी कुछ लोग गांव में मिल जाएंगे अगर तुम्हें कभी कोई आदमी मिले जिसका नाम हो कंछेदी या जिसका नाम हो नत्थु तो तुम पूछना कि ये नाम क्यों रखा गया जिन घरों में बच्चे मर जाते हैं दो चार बच्चे हुए और मर गए तो बहुत पुरानी परंपरा है कि फिर जो बच्चा पैदा हो तत्ण या तो उसकी नाक छेद दो या कान छेद दो अगर नाक छेदा तो उसका नाम नत्थु कान छेदा तो उसका नाम कंचेदी और ये बात बड़ी अनुभव की है कि फिर नाक या कान छेदने के बाद बच्चे नहीं मरते उनकी जीवन ऊर्जा में कुछ बुनियादी अंतर आ जाता है बच्चा बच जाता है यह हजारों साल के अनुभवों के बाद लोगों ने धीरे धीरे प्रयोग खोजा है अब तो इस पर रूस में बड़ी खोज हुई है और क्रिलियन फोटोग्राफी ने बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले कि मनुष्य के शरीर में जो विद्युत का प्रवाह है सारा खेल स्वास्थ्य का बीमारी का जन्म का मरण का उस विद्युत के प्रवाह पर निर्भर है और उस प्रवाह को कुछ बिंदुओं से बदला जा सकता है उस प्रवाह के मार्ग को रूपांतरित किया जा सकता है उस प्रवाह को एक तरफ जाने से रोका जा सकता है दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है अकुपंचर की सारी कला यही है कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो किन्ही शरीर के खास बिंदुओं पर वे गर्म सुई चोपते हैं और जरा सा सुई का चुभन और भीतर की विद्युत धारा बदल जाती है उस विद्युत धारा के बदलने से सैकड़ों बीमारियां तिरोहित हो जाती चीन में तो कोई 5000 साल से वे इसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने जो शरीर में माने हैं बिंदु अब तो विज्ञान ने भी स्वीकृति दे दी कि वे बिंदु हैं। और ये भी स्वीकार हो गया है रूस में कम से कम और रूस के तो अस्पतालों में भी अकुपंचर का प्रयोग शुरू हो गया है और अब तो उन्होंने यंत्र भी खोज लिए कि मरीज को वो यंत्र में खड़ा कर देते हैं तो जैसे एक्सरे से पता चलता है कि भीतर कहा खराबी भी है उस यंत्र से पता चलता है कि शरीर में घूमने वाली इलेक्ट्रिक करंट कहा बीमार पड़ गई है तो जहां बीमार पड़ गई है वहां इलेक्ट्रिक का साग देते हैं इलेक्ट्रिक का साग देते ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और बीमारी तिरोहित हो जाती है कान छेदना नाथ संप्रदाय के योगियों ने बड़ा महत्वपूर्ण शाख की तरह खोजा था वो शाख था इस तरह के शाख बहुत तरह खोजे गए हैं तो तुम्हें पता है कि यहूदी और मुसलमान खतना करते हैं वो खतना भी इसी तरह का शाख है और बड़ा महत्वपूर्ण है यहूदी तो बच्चा पैदा होता है उसके चौदह दिन के भीतर उसका खतना करते हैं और जन्मेंद्री के ऊपर की चमड़ी को काटके अलग कर देते हैं इस संबंध में बहुत अध्ययन चलता रहा है कि इससे क्या लाभ होते होंगे और लाभ प्रगाढ़ मालूम होते हैं क्योंकि यहूदियों से ज्यादा प्रतिभाशाली कौम खोजना कठिन उनकी संख्या तो थोड़ी है लेकिन जितनी नोबेल प्राइज यहूदी ले जाते हैं उतना कोई दूसरी जाति नहीं ले जाती और यहूदी जिस दिशा में भी काम करेगा हमेशा अग्रणी हो जाएगा आगे पहुंच जाएगा दूसरों को पीछे खदेड़ देगा यहूदी के पास प्रतिभा तो ज्यादा मालूम पड़ती है इस सदी में जिन लोगों ने बड़े प्रभाव पैदा किए हैं वो सब यहूदी हैं। कार्ल कार्लमार्क सिंगमन फ्राइड अल्बर्ट आइंस्टीन तीनों यहूदी और उन तीनों ने इस सदी को निर्मित किया है और यहूदियों ने जितने प्रगाढ़ विचारक पैदा किए हैं वैज्ञानिक पैदा किए हैं किसी ने पैदा नहीं किए उनका कोई मुकाबला नहीं है और अभी इस संबंध में विचार शुरू हुआ है कि हो सकता है चौदह दिन के भीतर जो खतना किया जाता है उसका कुछ न कुछ गहरा संबंध प्रतिभा से है मुसलमान वो नहीं कर पाए क्योंकि वो खतना बड़ी देर से करते हैं यहूदियों का ख्याल है कि चौदह दिन के भीतर बच्चे को जो पहला शाक मिलता है क्योंकि तो खतना जन्द्री की चमड़ी का किया जाता है तो पहला शाख जन्द्री के पास जो इकट्ठी ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा उसको लगता है और वो शाख इतना गहरा है कि वो विद्युत ऊर्जा उस जगह से हटकर सीधी मस्तिष्क चोट करती और छोटे बच्चे को वो जो चोट है सदा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है उससे जीवनधारा बदल जाती इस बात की संभावना है किरलियान भी इससे राजी है रूस में और अक् का तो बहुत पुराना ख्याल है कि यह बात सच क्योंकि जन्द्री सर्वाधिक संवेदनशील जगह है उससे ज्यादा संवेदनशील कोई हिस्सा शरीर में नहीं है और छोटे से बच्चे की चमड़ी काट देना उसकी भारी शाख है उस धक्के के लगते ही ऊर्जा छटक के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है जब कभी ये चीजें खोजी गईं तो इनका उपयोग शुरू हुआ फिर उपयोग का अर्थ खो जाता है तब ऊपर ऊपर चीजें लोग ढोते रहते हैं उन्हें भी पता नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं गोरखनाथ ने बहुत सी चीजें खोजी गोरखनाथ अनूठा अन्वेषक था और उसका प्रभाव पड़ा लाखों लोग नाथ संप्रदाय में सम्मिलित हुए क्योंकि परिणाम साफ थे लेकिन नानक के वक्त तक आते आते चीज धुंधली हो गई लोग ढो रहे थे लेकिन गोरख ने जो अर्थ दिए थे वो खो गए थे तो नानक कहते हैं योगी संतोष और लज्जा की मुद्रा बनाओ क्योंकि गोरखनाथ ने बहुत सी मुद्राएं खोजी मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण है तुम्हें भी शायद कभी जीवन में अनुभव होता हो कि तुम्हारी मन की दशा तुम्हारी मुद्रा से जुड़ी होती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे चेहरे तुम्हारे हाथ तुम्हारे शरीर की मुद्रा अलग होती है। जब तुम क्रुद्ध होते हो तब अलग होती है। जब तुम किसी के प्रति करुणा से भरे होते हो तब अलग होती है। तुम करुणा के समय घूसा तो बांध के किसी के सिर के सामने खड़े नहीं हो जाओगे क्योंकि बेतुकी होगी मुद्रा करुणा के समय तो तुम्हारे हाथ में भी करुणा होगी हाथ में भी अभय होगा हाथ में भी दान का भाव होगा हाथ भी देगा घूसा तो किसी को नष्ट करने के लिए है मुट्ठी बंधी नहीं हो सकती क्योंकि बंधी मुट्ठी तो कृपण की है मुट्ठी खुली होगी करुणा के क्षण में तुमसे कुछ भी दिया जा सकता है मन और मन के भाव और शरीर की स्थितियों का गहरा संबंध है तो गोरखनाथ ने बहुत सी मुद्राएं खोजी जिनको साधने से योगी की भीतर की चित्त दशा बदलती है तुम समझो कि तुम बिल्कुल क्रोध की मुद्रा साधकर खड़े हो जाओ क्रोध बिल्कुल नहीं है लेकिन तुम क्रोध की मुद्रा साध लो ठीक वैसी ही लाल आंखें कर लो घूंसा तान लो जैसे किसी की जान देने जा रहे हो तैयार हो जाओ बिल्कुल हमला करना तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर क्रोध की सरसराहट शुरू हो गई सिर्फ मुद्रा तुमने बनाई और क्रोध पैदा हो गया। अमेरिका में इस सदी में दो बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जेम्स और लेंगे उन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत विकसित किया जो जेम्स लेंगे सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने बड़ी उल्टी बात कही उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि लोग कहते हैं भय लगता है इसलिए भयभीत आदमी भागता है जेम्स और लेंगे ने सिद्ध किया कि आदमी भागता है इसलिए भय लगता है जेम्स और लेंगे ने कहा कि मुद्रा महत्वपूर्ण है हम कहते हैं कि आदमी डर गया इसलिए भाग रहा है और जेम्स लेंगे कहते हैं वो भाग रहा है इसलिए डर रहा है अगर वो भागना रोक दे तो डरक हो जाए अगर मुद्रा बदल दे तो भीतर की स्थिति बदल जाए चित्त की हर स्थिति के साथ जुड़ी मुद्रा है इसका यह अर्थ हुआ कि चित्त और शरीर एक पैरेलल समानांतर धारा में चलते हैं। जब तुम आनंदित होते हो तब तुम्हारे शरीर की एक स्थिति होती है जब तुम दुखी होते हो तब दूसरी होती तुम अध्ययन करना जब तुम प्रसन्न हो प्रफुल्लित हो खुश हो तब तुम पाओगे कि जैसे तुम्हारा शरीर फैल रहा है जैसे तुम बड़े हो गए हो एक विस्तीनता उपलब्ध होती है तुम फैलते चले जाते हो जब तुम दुखी हो परेशान हो तब तुम सिकुड़ते हो जैसे भीतर तुम सिकुड़ के बंद होते जा रहे हो जैसे वृक्ष बीज में बंद हो जाना चाहे ऐसे तुम अपने भीतर सिकुड़ते जाते हो और तुम ध्यान रखना दुखी आदमी का अगर तुम शरीर देखोगे तुम उसे भी शिकड़ा हुआ मुद्रा में पाओगे अगर तुम मुद्राओं का अध्ययन करो तो तुम शरीर की स्थिति को देख के बता सकते हो कि भीतर की स्थिति क्या होगी जब आदमी प्रसन्न होता है तो शरीर फैलाव की हालत में होता है दुखी तो शिकड़ा होता है जब क्रोध होता है तो माथे की अलग अवस्था होती है रेखाएं बदल जाती जब तुम चिंतित होते हो तब तो माथे पर अलग बल पड़ते हैं जब तुम निश्चिंत होते हो बल्क हो जाते इस रहस्य की खोज जेम्स लिंगे ने नहीं की इस रहस्य की खोज भारत में बहुत पुरानी है हठयोग प्रदीपिका से लेकर गोरखनाथ तक लाखों लाखों योगियों ने अनुभव किया ये योगियों से ज्यादा किसी ने मनुष्य के शरीर और चित्त पर प्रयोग भी नहीं किए इतना अन्वेषण भी नहीं किया है इतना निरीक्षण भी नहीं किया है तो उन्होंने पाया कि एक एक चित्त की दशा किसान शरीर की मुद्रा का जोड़ है। तब एक सूत्र हाथ लग गया अगर चित्त को बदलना हो तो मुद्रा के बदलने से चित्त को बदलने में सहायता मिलेगी तुम मुद्रा बदल लो जब क्रोध आ रहा हो तब तुम मुद्रा ऐसी करो जो कि शांत चित्त की मुद्रा है तुम अचानक पाओगे कि भीतर की ऊर्जा में रूपांतरण हुआ वो जो शक्ति क्रोध बनने जा रही थी वही शक्ति शांति बन गई शक्ति निरपेक्ष है तुम जैसा ढांचा उसे देते हो वैसी ही ढल जाती है शक्ति तो जल की भांति तरल है तुम गिलास में भर देते हो तो उसका ढंग गिलास का हो जाता है तुम लोटे में भर देते हो तो उसका रूप लोटे का हो जाता है मुद्राओं से तुम रूप देते हो शक्ति तो निरपेक्ष है जब तुम क्रोध का रूप दे देते हो तो शक्ति क्रोध बन जाती है मुद्रा ढांचा है और जब तुम प्रेम का रूप दे दे तो वही शक्ति प्रेम बन जाती ये बड़ी गहरी से गहरी खोज है तो अगर तुम शरीर की मुद्राओं को समझ लो तो तुम पाओगे तुमने भीतर के मन को बदलना शुरू कर दिया लेकिन खतरा क्या है खतरा यह है कि तुम भूल ही जाओ और तुम शरीर की मुद्रा के ही अभ्यास में लगे रहो और तुम ये भूल ही भीतर मन के बदलने का इससे कोई संबंध तो ऐसा हो सकता है कि तुम शरीर की मुद्रा का तो बिल्कुल अभ्यास कर लो और भीतर कुछ भी ना हो ये तो केवल सहारा है असली क्रांति तो भीतर करनी है बाहर से जितने सहारे लिए जा सके उतना अच्छा है जैसे कोई आदमी एक नया मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही खड़ा करके तुम रह जाओ ढांचा ही खड़ा करके रह जाओ मकान कभी बनाओगे ना तो वो ढांचा मकान नहीं है उसमें रहा नहीं जा सकता वो ढांचा सहयोगी था जब मकान बन जाता तो ढांचा हटा देना था ढांचा रहने के लिए नहीं मुद्रा तो ढांचा है नानक के समय आते आते तक ढांचे को ही लोग मकान समझ के रहने लगे तो योगी बैठा है एक मुद्रा में उसने मुद्रा तो करुणा की बना रखी लेकिन उसे याद ही नहीं कि करुणा के लिए भी कुछ करना है भीतर जरूरी तो मुद्रा की करुणा की है और भीतर क्रोध हो बल रहा है हाथ पैर तो वो अभय के बनाए हुए और अगर तुम उसके भीतर झांको तो वो खतरनाक है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है द्वार पर खड़ा मांग तो भी कर रहा है नाथ योगियों से लोग डरने लगे थे अगर वो भीख मांगे हो ना दो तो अब हिसाब दे दे तो भिखारी का रूप उसका झूठा है बुद्ध ने गोरख ने अपने सन्यासियों को भिखारी बनने के लिए कहा क्योंकि उससे विनम्रता आएगी जब तुम मांगोगे तो कैसी अकड़ बचेगी जब तुम भिक्षा पात्र लेके किसी के द्वार पर खड़े रहोगे तो कैसा अहंकार कर्तव्य से अहंकार मिलता है भिखारी हो गए अब कैसा अहंकार भिखारी का अर्थ है मैं न कुछ मेरा कोई मूल्य नहीं ये भिक्षा पात्र मेरा सब कुछ और तुम दे दोगे तो मैं राजी हूं तुम कह दोगे चले जाओ हट जाओ तो मैं चुपचाप हट जाऊंगा क्योंकि भिखारी का क्या बल मांग पर जोर जबरदस्ती क्या देने वाला दे दे उसकी मर्जी न दे उसकी मर्जी तो बुद्ध ने तो अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम द्वार पर खड़े हो जाना मांगना भी मत क्योंकि मांगने से भी हो सकता है जोर पड़े मांगने से हो सकता है उस आदमी को इंकार करना मुश्किल हो जाए लाज शरम दे दे लेकिन वो तो लेना ना हुआ वो तो हिंसा हो गई तो तुम सिर्फ द्वार पर खड़े हो जाना अगर उसे देना होगा दे देगा अगर नहीं देना होगा तो तुम चुपचाप हट जाना तुम उसे किसी पशु में मत डालना अगर तुमने मांगा भी तो कम से कम उसे ना तो कहना पड़ेगा हो सकता है संकोची आदमी हो न देना चाहता हो लेकिन न कहना मुश्किल पाए तो उसके संकोच का सोचना मत कर लेना तुम चुप चाप खड़े रहना आंख बंद किए थोड़ी देर प्रतीक्षा करना और हट जाना ताकि उसे न कहने का भी कष्ट ना उठाना पड़े और मजबूरी में देने की स्थिति मत बना देना और तुम इतने विनम्र रहना की मेरा क्या मूल्य दे दिया तो उसकी मर्जी नहीं दिया तो उसकी मर्जी और हर हालत में तुम आशीर्वाद देना उसके देने या न लेने से तुम्हारे आशीर्वाद का कोई संबंध ना हो बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण जब वो निष्णात हो गया बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो बुद्ध ने कहा अब तू जा और दूसरों को दे जो मैंने तुझे दिया बहुत दिए बुझे हैं उनको जला अब तेरे मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं तू पा गया है तो पुल ने कहा कि मुझे आज्ञा दें कि बिहार का एक इलाका था जिसका नाम सूखा था मैं वहां जाऊं बुद्ध ने कहा वहां न जाओ तो अच्छा क्योंकि वहां के लोग बहुत कठिन है कठोर है वे तुझे गालियां देंगे अपमान करेंगे पूर्ण ने कहा लेकिन जहां लोग बीमार हैं वहीं तो चिकित्सक की जरूरत है तो मुझे आज्ञा दें कि मैं वहीं जाऊं उन लोगों को जरूरत है तो बुद्ध ने कहा मुझे तीन जवाब जाने के पहले दे दे पहला अगर वे गालियां देंगे अपमान करेंगे तो तुझे क्या होगा तो पूर्ण ने कहा मुझे होगा कि कितने भले लोग सिर्फ गालियां ही देते हैं अपमान करते हैं मारते तो नहीं मार भी सकते थे तो बुद्ध ने कहा और अगर वे मारें पत्थर फेंकें जूतों से स्वागत करें फिर तुझे क्या होगा तो पूर्ण ने कहा कितने भले लोग हैं कि सिर्फ मारते हैं मार ही नहीं डालते मार डाल भी सकते थे तो बुद्ध ने कहा आखिरी सवाल और अगर वे मार ही डालें तो उस मरते क्षण में तुझे क्या होगा तो पूर्ण ने कहा यही होगा कि कितने भले लोग हैं जो उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूलझूक हो सकती थी बुद्ध ने कहा अब तो पूर्ण भिक्षु हुआ अब तो जा सकता है इतनी विनम्रता हो तो ही कोई भिक्षु है लेकिन नानक के समय आते आते गोरख के भिक्षु दरवाजे पर खड़े हो जाते थे अभी भी कभी गोरखपंथी साधु खड़ा हो जाए तो वो खड़ा नहीं रहता है वो आगे पीछे हटता है और अपने डंडे को हिलाता है या अपने चमिटे को बजाता है चमिटे को बजाता है को बजाता और आगे पीछे हटता है खड़ा नहीं रहता एक जगह पर वो घबरा देता है घर के लोगों को उसकी अकल और उसकी, उसकी आंख जैसे अगर ना कहा तो भयंकर उत्पात कर देगा तो नाथ संप्रदाय के साधुओं ने ऐसा घबरा दिया था लोगों को कि लोग उनको डर के देते थे क्योंकि अभी पक्का था हालत बिल्कुल उल्टी हो गई थी आशीर्वाद तो नाथ संप्रदाय का योगी देते ही नहीं था तुमने दिया इसमें कुछ आशीर्वाद का सवाल ही न था तुम्ही अनुग्रहित होकर उसने लिया आशीर्वाद तो देगा ही नहीं आशीर्वाद क्या उसका जिससे हक और अगर न दिया तो अभी साफ देगा गोरख ने कहा था कोई दे कोई न दे तो आशीर्वाद लेकिन हालत बिल्कुल उल्टी हो गई और वो मुद्राएं बांध के खड़ा था ऐसे नाथ योगी अब भी हैं जो खड़े हैं तो दस साल से खड़े ही हिले नहीं इसका मूल्य तो था कभी क्योंकि अगर तुम बहुत देर तक बिल्कुल थिर होकर खड़े रहो और भीतर की याद रहे तो चेतना भी खड़ी हो जाएगी अगर तुम्हारा शरीर बिल्कुल थिर हो गया तो चेतना भी थिर हो जाएगी लेकिन ये ख्याल रहे नहीं तो शरीर तो जड़ हो जाएगा और चेतना चलती रहेगी और खड़े खड़े तुम जमाने भर की यात्रा करोगे सपने आएंगे हजार विचार चलेंगे सहारा मिल सकता है मुद्राओं से लेकिन मुद्राएं अंत नहीं है नानक के समय आके सब मुद्राएं भ्रष्ट हो गई सब पंथ विकृत हो गए तो नानक कह रहे हैं हे है योगी संतोष लज्जा की मुद्रा बनाओ मुद्राओं से न चलेगा संतोष ही मुद्रा है लज्जा मुद्रा है प्रतिष्ठा की झोली धारण करो ये झोली जो कंधे पर कंधे पर टांग के चल रहे हो ये कामना देखी संतोष बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और विकृत हो गया है कोई आदमी जब अपने को असहाय पाता है तो संतोष कर लेता है उसका संतोष कंसोल्यूशन है सांत बना है उसका संतोष कंटेंटमेंट नहीं जब वो असहाय है जब कुछ भी नहीं किया जा सकता जब जो भी किया जा सकता था कर चुका है और अपने को असफल पाता है तब वो कहता है सब ठीक ये संतोष मुद्रा न हुई यह तो मजबूरी की हालत हुई यह तो ऐसा हुआ कि रामकृष्ण के पास एक भक्त आता था जो हमेशा काली के उत्सव में बकरे चढ़ाता था सैकड़ों बकरे काटता था फिर अचानक बकरों का काटना बंद कर दिया और रामकृष्ण ने बहुत बार उसे कहा भी था उसने कभी सुना नहीं तो रामकृष्ण ने पूछा कि क्या मामला हुआ अब बकरे कटने बंद हो गए और मैंने पहले कहा तुमने कभी सुना नहीं उसने कहा कि पहले मैं सुन नहीं सकता था अब दांत ही ना रहे तो बकरे कोई काली के लिए थोड़ी काटता अपने दांतों के लिए काटता है अब दांत ही ना रहे तो मैंने संतोष कर लिया है बुढ़ापे में लोग संतोष कर लेते गरीबी में लोग संतोष कर लेते हैं पर वो संतोष झूठा है क्योंकि संतोष शक्ति है निर्बलता नहीं संतोष विधायक पॉजिटिव एनर्जी है नकारात्मक नहीं संतोष कोई असहाय हेल्पलेसनेस नहीं है संतोष तो परम सहाय है वो तो बड़ी ऊंची अवस्था है संतोष का तो मतलब है कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है जो मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास है जो मैंने मांगा था जो मैंने नहीं मांगा था वो भी मुझे मिला है संतोष का अर्थ तो अनुग्रह का भाव है कि परमात्मा तेरी मर्जी बड़ी अद्भुत है तूने इतना दिया है वो किसी असहाय अवस्था में किसी हारी पराजित चित्त की दशा में पकड़ ली गई सांत्वना का स्वर नहीं है वो तो बड़ी विजय की यात्रा है वहां तो हार का कोई सवाल ही नहीं है वो तो केवल विजेताओं को उपलब्ध होती योद्वाओं को उपलब्ध होती महावीर ने कहा है जिन्हों को उपलब्ध होती जिन यानी जिन्होंने जीत लिया सब उन्हीं को संतोष उपलब्ध होता है नानक कहते हैं योगी संतोष की मुद्रा बनाओ ये हाथ पर की मुद्राएं साधते साधते बहुत समय हो गया इनसे कुछ हो नहीं रहा है छोड़ो इन्हें भीतर की मुद्रा साधो और सबसे बड़ी मुद्रा है संतोष क्यों क्योंकि जो संतुष्ट हुआ उसकी सब चिंताएं गिर गईं सब चिंताएं असंतोष से पैदा होती सभी चिंताएं इस बात से पैदा होती कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला है अभाव से पैदा होती जिस दिन तुम संतुष्ट हुए उस दिन तुम घोड़े बेच के सो जाओगे फिर कोई चिंता नहीं फिर रात कोई सपना भी ना आएगा क्योंकि सभी सपने असंतोष से पैदा होते दिन भर जो असंतोष तुम पालते हो वो रात सपना बन जाता है असंतोष का अर्थ है भिखारीपन संतोष का अर्थ है मालिक हो गए स्वामी हो गए वही सन्यासी का लक्षण। है वो है हर हाल तुम ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं कर सकते जहां तुम उसे असंतुष्ट कर दो क्योंकि हर स्थिति में वो सुबह को देखेगा और हर स्थिति में उसके हाथ को पहचान लेगा दुख की गहरी से गहरी अवस्था में भी तुम उसकी सुख की किरण न छीन सकोगे क्योंकि अंधेरे से अंधेरे में भी वो जानता है कि सुबह आ रही है, सुबह करीब है गहन से गहन अंधेरा तब होता है तब वो हंसता है और प्रसन्न होता है कि यह सुबह के करीब आने का लक्षण है तुम उसे अंधेरे में नहीं डाल सकते उसे हर अंधेरे बादल में भी चमकती हुई बिजली की शुभ्रता दिखाई पड़ती गहरी से गहरी दुख की अवस्था में भी तुम उसका सूत्र नहीं छीन सकते उसके संतोष का धागा उसके हाथ में वो सभी को स्वीकार करता है उसने परम स्वीकार धारण किया है इसको नानक कहते मुद्रा बनाओ योगी हाथ पैर को साध लेने से कुछ भी ना होगा शरीर के अभ्यास से कुछ भी ना होगा अभ्यास करो चैतन्य का और चैतन्य के अभ्यास का पहला सूत्र है संतोष मगर ध्यान रखना गलत संतोष भी है गलत संतोष असहाय अवस्था का है मजबूरी है अपनी तरफ से सब कर लिया मुल्ला नसुद्दीन एक जंगल से यात्रा कर रहा था एक मित्र साथ थे दोनों अपनी बैलगाड़ी में जा रहे थे अचानक डांकू ने हमला किया कोई 50 कदम पर डांकू खड़े थे बंदू के लिए और उनका रुक जाओ मुल्ला नसुद्दीन ने तत्क्षण अपने खींचे से 500 रुपए निकाले और मित्र को दिए कि भाई तुमसे जो कर्ज लिया था निपटारा कर लिया हिसाब साफ हो गया तुम्हारा संतोष ऐसी ही अवस्था में होता है जब तुम पाते हो अब कुछ करने को बचा नहीं सब जा रहा है जब जा ही चुका होता है तभी तुम छोड़ते हो असल में तुम छोड़ते नहीं तुमसे छीना जाता है और जब तुमसे छीना जाता है तब कैसा संतोष जो छोड़ता है वो संतुष्ट हो सकता है जिससे छीना जाता है वो ऊपर से कितनी ही मुद्रा साधे भीतर तो असंतोष है वो ऊपर से कितना ही कहे सब ठीक है लेकिन उसके सब ठीक में भी तुम स्वर को सुन लोगे कि वो कह रहा कुछ भी ठीक नहीं संतोष की सही रूपरेखा है कि पहला तो ये, ये भाव कि जो मुझे मिला है वो पहले से ही जरूरत से ज्यादा है इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है जो सुख मैंने पाया है उसके लिए मेरा अहोभाव है धन्यवाद है जो दुख है उन दुखों के पीछे भी छिपा हुआ सुख है कांटे हैं कहीं गुलाब खिल रहे होंगे कांटे पर नजर ना रहे गुलाब पर नजर रहे कोई आदमी गाली भी दे जाए तो संतोषी व्यक्ति सोचेगा कि या तो उसने ठीक ही कहा तब मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी गाली सच और यह सोचेगा कि गाली सच नहीं है बेचारे ने नाहक मेहनत की कष्ट उठाया इतनी दूर तक आया अगर सच है तो धन्यवाद होगा अगर झूठ है तो दया का भाव होगा लेकिन क्रोध किसी स्थिति में संतोषी व्यक्ति को नहीं हो सकता वो हर हाल में कुछ खोज लेगा दो फकीरों की कहानी मुझे बड़ी प्रीति कर रही है जापान में हुए दोनों वर्षा काल के लिए अपने झोपड़े पर वापस लौट रहे थे आठ महीने घूमते थे भटकते थे गांव गांव उस परमात्मा का गीत गाते थे वर्षा काल में अपने झोपड़े पर लौट आते थे गुरु बूढ़ा था जवान शिष्ट था जैसे ही वे करीब पहुंचे झील के किनारे अपने झोपड़े के देखा कि छप्पर जमीन पे पड़ा है जोर की आंधी आई थी रात आधा छप्पर उड़ गया है छोटा सा झोपड़ा उसका भी आधा छप्पर उड़ गया वर्षा सिर पर है अब कुछ करना भी मुश्किल होगा दूर जंगल में ये निवास है युवा सन्यासी शिष्य ने कहा देखो हम प्रार्थना कर करके कर मरे जाते हैं हम उसकी याद कर करके मरे जाते हैं और उसकी तरफ से ये फल इसलिए तो मैं कहता हूं कुछ सार नहीं प्रार्थना पूजा मिलता क्या है दुष्टों के महल साबित हम गरीब फकीरों की झोंपड़ी गिरा आंधी और यह आंधी उसी की जब वो क्रोध से ये बात कह रहा था तभी उसने देखा कि उसका गुरु घुटने टेक के बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े बैठा है उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे हैं और वो गुनगुना के कह रहा है कि परमात्मा तेरी कृपा आंधी का क्या भरोसा पूरा ही छप्पर ले जाती जरूर तूने बीच में रोका होगा और आधे को बचाया है आधा छप्पर अभी भी ऊपर है आंधी का क्या भरोसा आंधी आंधी पूरा ले जाती जरूर तूने ने बाधा डाली होगी और आधा तूने बचाया होगा फिर वे दोनों गए एक ही झोपड़े में वे प्रवेश कर रहे हैं लेकिन दो तो भिन्न तरह के लोग एक असंतुष्ट एक संतुष्ट स्थिति एक ही है लेकिन दोनों के भाव अलग हैं इसलिए दोनों अलग झोपड़े में जा रहे हैं ऊपर से तो दिखाई पड़ता है एक ही झोपड़े में जा रहे हैं रात दोनों सोए जो असंतुष्ट था वो तो सो ही न सका उसने अनेक करवटें बदली और बार बार कहा कि क्या भरोसा कब बरसा आ जाए अभी बरसा ही नहीं लेकिन वो चिंतित हो परेशान है और उसने कहा नींद नहीं आती नींद आ कैसे सकती ये कोई रहने की जगह है? और उसका क्रोध लेकिन गुरु रात बड़ी गहरी नींद सोया जब चार बजे उठा तो उसने गीत लिखा क्योंकि आधे झोपड़े में से चांद दिखाई पड़ रहा था और उसने लिखा कि परमात्मा अगर हमें पहले से पता होता तो हम तेरी आंधी को भी इतना कष्ट ना देते कि आधा छप्पर है अलग करे हम खुद ही अलग कर देते अब तक हम ना समझी में रहे तो भी सकते हैं चांद भी देख सकते हैं आधा छप्पर दूर जो हो गया तेरा आकाश इतने निकट और हम उसे छप्पर से रोके रहे तेरा चांद इतने निकट कितनी बार आया और गया और हम उसे छप्पर से रोके रहे हमें पता ही ना था तू माफ करना अन्यथा हम तेरी आंधी को ये कष्ट देते हम खुद ही आधा अलग कर देते ये जो गीत गा सकता है ये संतोष है मजबूरी में नहीं असहाय अवस्था में नहीं वो तो नपुंसकों का मार्ग है वो तो हमेशा ही ऐसा करते जब सब छिन जाता है तब वो संतोष करते काश उन्होंने संतोष पहले कर लिया होता तो कुछ भी छीन नहीं सकता था क्योंकि संतोषी से तुम कुछ छीन ही नहीं सकते तुम छीनो लेकिन तुम संतोषी से कुछ छीन नहीं सकते तुम उसका संतोष नहीं छीन सकते तुम क्या छीनोगे उससे कुछ उससे सब छीन लोगे लेकिन संतोषी वहीं रहेगा चाह था क्योंकि उसकी संपदा भीतरी है नानक कहते हैं संतोष की मुद्रा बना लज्जा की मुद्रा बना योगी प्रतिष्ठा की झोली बना वो भीतर के संकेत दे रहे हैं असल में गोरखनाथ ने भी वही कहा था बाहर के संकेत भीतर की याददाश्त के लिए थे भीतर की बात तो भूल गई कमीज में लगी गांठ हाथ में रह गई ये भूल इजार लेने क्या आए थे यह भी भूल गए कि गांठ इसलिए लगाई थी कि बाजार में कुछ याद रखना है बस गांठ हाथ रह गई अब गांठ को धो रहे हैं। गांठ अपने आप में बोझ लज्जा शब्द को समझने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द बहुत बहुत गहरा है और बहुत पूर्वी है। पश्चिम की भाषाओं में ऐसा कोई शब्द नहीं है क्योंकि लज्जा एक पूर्व की अपनी अनूठी खोज लज्जा को हमने स्त्रीण व्यक्तित्व की आखिरी परम अवस्था माना वैश्या को हम निर्लज कहते हैं। क्योंकि वो शरीर को बेच रही शरीर को बेच बेचना निर्लज दशा है क्योंकि शरीर परमात्मा का मंदिर है बेचने के लिए नहीं ये तो आराधना के लिए है ये ठीकरों के लिए गंवाने के लिए नहीं है ये तो परम धन के पाने की सीढ़ी है तो जो भी शरीर को बेच रहे हैं चाहे हों और चाहे दुकानदार हों और चाहे तुम हो अगर तुम शरीर को बेच रहे हो और ठीकरे कमा रहे हो तो निर्लज निर्लज का एक ही अर्थ होता है कि जो शरीर को परमात्मा के खोजने के अतिरिक्त और किसी तरह से बेच रहा है उसके जीवन में कोई लज्जा नहीं है तुम वैश्या की तो निंदा करते हो लेकिन दूसरे लोगों की क्या हालत है तो फर्क क्या है अगर तुम शरीर को बेच रहे हो धन कमाने के लिए इस संसार में इज्जत कमाने के लिए तो वैश्व और तुम में फर्क क्या है वैश्या भी शरीर को बेच रही धन कमाने के लिए तुम भी बेच रहे हो शरीर को धन कमाने के लिए लज्जा की अवस्था का अर्थ है शरीर को धन के लिए नहीं बेचना है वो परमात्मा का मंदिर है उसमें परमात्मा कभी अतिथि बनेगा उसे परमात्मा के लिए प्रतीक्षा सिखानी है और वो प्रतीक्षा निश्चिति वैसी ही होगी जैसी प्रेसी अपनी प्रेमी के लिए करती और जब प्रेमी पास आता है तो प्रेसी घूंघट डाल लेती छिपती प्रेमी के सामने अपने को प्रकट नहीं करती क्योंकि प्रकट करना तो निर्लज अवस्था है छिपाती है अवगंठित होती है प्रेमी के लिए प्रतीक्षा करती है प्रेमी को निमंत्रण भेजती है जब प्रेमी पास आता है तो अपने को छिपाती है क्योंकि प्रेमी के सामने प्रकट करना तो अहंकार होगा सब प्रकट करने की इच्छा एग्जीबिशन अहंकार है परमात्मा के सामने क्या तुम अपने को प्रकट करना चाहोगे तुम परमात्मा के सामने तो छिप जाओगे जमीन में गड़ जाओगे तुम तो परमात्मा के सामने घूंगटों में छिप जाओगे परमात्मा के सामने अपने को प्रकट करने का भाव तो अहंकार है वहां तो तुम प्रेसी की भांति जाओगे पंडित की भांति नहीं वहां तो तुम ऐसे जाओगे कि पदचाप भी पता न चले वहां तो तुम छुपे छुपे जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास है क्या जो दिखाए लज्जा का अर्थ है क्या हमारे पास जो दिखाएं कुछ भी तो नहीं है दिखाने को इसलिए छिपाते हैं इसलिए भारत ने हमने स्त्री का जो परम गुण माना है वो लज्जा इसलिए भारत की स्त्रियों में जो एक ग्रेस एक प्रसाद मिल सकता है वो पश्चिम की स्त्रियों में नहीं मिल सकता क्योंकि पश्चिम की स्त्री को कभी लज्जा सिखाई नहीं गई लज्जा दुर्गुण मालूम होती है उसे दिखाना है प्रदर्शन करना है उसे बताना है उसे आकर्षित करना है बता के जैसे बाजार में खड़ी है, पूर्व में हमने स्त्री को लज्जा सिखाई छिपाना है इससे घूंघट विकसित हुआ घूंघट लज्जा का हिस्सा था फिर घूंघट खो गया और जैसे ये घूंघट खोया लज्जा भी खोने लगी क्योंकि घूंघट लज्जा का हिस्सा था वो उसका वाह अंग था अब हमारी स्त्री भी प्रकट करके घूम रही है वो चाहती है लोग देखें सच के घूम रही है और जब तुम सच समझ के घूम रहे हो लोग देखें ये भीतर आकांक्षा है तो तुम बाजार में खड़े हो गए नानक कहते हैं परमात्मा के सामने हमारी लज्जा वैसी ही होगी जैसे प्रेमी के सामने प्रेसी की होती है वह अपने को छिपाएगी दिखाने योग्य क्या है इसलिए लज्जा बताने योग्य क्या है इसलिए लज्जा इसलिए घूंघट और ध्यान रखना जितनी स्त्री लज्जावान होगी उतनी आकर्षक हो जाती जितनी प्रकट होगी उतना आकर्षक हो जाता है पश्चिम में स्त्री का आकर्षण खो गया है खो ही जाएगा क्योंकि जो चीज बाजार में खड़ी है उसका आकर्षण समाप्त हो जाए और परमात्मा के सामने तो हम बेचने को नहीं गए हैं अपने को और परमात्मा के सामने तो हमारे पास क्या है दिखाने को इसलिए परमात्मा के सामने तो हम प्रेसी की तरह जाएंगे ते पैरों से कि पता नहीं स्वीकार होंगे या नहीं संकोच से कि पता नहीं उसके योग्य सिद्ध हो पाएंगे कि नहीं लज्जा से क्योंकि दिखाने योग्य कुछ भी नहीं है लज्जा बड़ी विनम्र दशा है और उतनी विनम्रता से कोई उसके पास जाएगा तो ही अंगीकार होगा और जो भक्त जितना अपने को छिपाता है उतना आकर्षक हो जाता है परमात्मा के लिए और जो भक्त अपने को जितना खोलता है और ढोल पीटता है कि देखो मैं पूजा कर रहा हूं कि देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं कि देखो मैंने कितने जब तप किए वो उतना ही दूर हो जाता है क्योंकि ये कोई अहंकार नहीं है परमात्मा से मिलन एक निर अहंकार चित्त की बात है तो नानक कहते हैं संतोष लज्जा की मुद्रा बनाओ प्रतिष्ठा की झोली धारण करो किस प्रतिष्ठा की जैसे ही किसी व्यक्ति को यह एहसास होना शुरू होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं प्रतिष्ठा मिली आत्म भाव प्रतिष्ठा है क्योंकि शरीर में तो तुम प्रतिष्ठित तो हो ही नहीं सकते वो रास्ते का पड़ाव है मंजिल नहीं है वहां कैसी प्रतिष्ठा वहां क्षण भर रुक सकते हो वो घर नहीं बन सकता प्रतिष्ठित का अर्थ है जिसने उसको पा लिया जो शाश्वत है जिसने उसमें अपनी जड़े जमा ली जो कभी ना मिटेगा आदि सच जुगादि सच जो सदा सच है जिसने उसने जड़ डाल दी वो प्रतिष्ठित हुआ और जो सदा झूठ है जो उसके साथ तिरता रहा उसकी कैसी प्रतिष्ठा तुम जब तक परमात्मा के साथ खड़े ना हो जाओ प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक तुम राज सिंह सिंहासनों पर बैठ जाओ भला कोई प्रतिष्ठा न मिलेगी इस संसार की कोई प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नहीं क्योंकि संसार में तो सब लहरों का खेल चार दिन बाद कौन तुम्हें याद रखेगा आज भी जब तुम सिंहासन पर हो कौन तुम्हारी फिक्र करता है सिंहसन पर बैठे लोगों की हालत देखो जहां जाए वहां जूते फेंक के जाए जहां जाए वहां पत्थरों से स्वागत हो अगर तुमने फूल चाहे तो पत्थर मिलते हैं। अगर तुमने आदर चाहा तो अपमान मिलता है तुम जबरदस्ती पद पे बैठे तो कोई ना कोई तुम्हारी टांग नीचे खींचता ही रहता है राजनीतिक लोगों से पूछो अखबारों में भला नाम छपते हो चर्चा होती हो लेकिन उसी मात्रा में निंदा चलती है उसी मात्रा में अपमान चलता है इस जगत में तुमने अगर जीतना चाहा तो तुम हार ही पाओगे और तुमने आदर चाहा तो अपमान पाओगे प्रतिष्ठा तो सिर्फ परमात्मा के साथ होने में तो नानक कहते हैं प्रतिष्ठा की झोली धारण करो ये अकल और अहंकार की झोली लेके मत चलो निर्हंकार लज्जा और संतोष और तुम्हारी जड़ें परमात्मा में पहुंचने लगेंगी ध्यान की विभूति बनाओ योगी राख लपेटने से कुछ भी ना होगा भीतर ध्यान को उपलब्ध करो वही तुम्हारी राख हो उसी को तुम लपेटो मृत्यु को गुदड़ी बनाओ कि उसकी याद बनी रहे सदा जिसको मृत्यु की याद बनी रहती है वो परमात्मा को नहीं भूल सकता और जिसको मृत्यु भूल गई वो परमात्मा को भूल जाता है और हम सब मृत्यु को बिल्कुल भूल के रहते हैं हम ऐसा मान के चलते हैं हमें मरना ही नहीं है इसलिए तो परमात्मा की याद भूल जाती है मृत्यु को गुदरी बनाओ योगी काया की कुमारी प्रदाय और तांत्रिकों के बहुत से संप्रदाय हैं जो साधना के लिए किसी कुआरी स्त्री को खोजते हैं क्योंकि कुआरी स्त्री से विशेष तांत्रिक संभोग के माध्यम से ध्यान की उपलब्धि हो सकती बात ठीक है ये हो सकता है तंत्र ने उसका मार्ग खोजा है लेकिन आदमी तो बेईमान है तंत्र के नाम पर हजारों योगी और तांत्रिक कुंवरियों को लेकर घूम रहे थे लाखों लोग थे जिनको तंत्र की आड़ मिल गई बताने को भी हो गया कि हम तांत्रिक हैं और ये जो कुमारी हमारे साथ है ये हमारी तंत्र की साधनी है और इस नाम से बहुत व्यविचार चला बौद्ध उखड़े इस व्यभिचार के कारण नाथ संप्रदाय मिटाये इस व्यविचार के कारण और तांत्रों की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा बिल्कुल खो गई इस व्यविचार के कारण आदमी तो बड़ा होशियार है वो हर चीज में आड़ खोज लेता है उसने देखा ये तो बड़ी गहरी आड़ मिल गई कि हम तंत्र के साधक तो हम किसी भी कुमारी स्त्री को लेकर साथ चल सकते हैं। नानक कहते हैं काया की कुमारी बनाओ योगी नानक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं और वो तंत्र का ही गहरे से गहरा सूत्र है वो ये है कि तुम्हारी काया ही तुम्हारी साधनी बन जाए और तुम्हारी आत्मा पुरुष हो और तुम्हारी काया कुमारी हो तो दोनों के बीच भी संभोग हो सकता है और वो जो संभोग है वो परम संभोग है उससे ही कोई मुक्ति को उपलब्ध होगा तंत्र का भी सूत्र तो यही था कि बाहर की कुंवारी तो केवल सहारा है उस सहारे से धीरे धीरे धीरे धीरे तुम्हें भीतर की कुंवारी को खोज लेना है हर पुरुष के भीतर छिपी स्त्री हर स्त्री के भीतर छिपा पुरुष है। और जब तुम्हारे दोनों स्त्री और पुरुष का भीतर मिलन होता है तो समाधि की आखिरी अवस्था फलित होती अब आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है कि आदमी बायसेक्सुअल होगा भी क्योंकि हरेक का जन्म माँ और बाप के मिलन से हुआ है तो तुम्हारे भीतर माँ का हिस्सा भी है और बाप का हिस्सा भी है तो तुम्हारे भीतर स्त्री भी है पुरुष भी है और अगर दोनों ऊर्जाएं भीतर मिल जाए तो बाहर का संभोग तो क्षण भर का है ये संभोग शाश्वत हो सकता है तो नानक बड़ी तंत्र की गहरी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं योगी काया की कुमारी बनाओ प्रतीति को युक्ति का डंडा बनाओ सारी जमात को एक समझना ही नाथपंथ है मन को जीतना ही जगत का जीतना है यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो वह आदि है शुद्ध है अनादि है अनाहत है और है एक ही वेश वाला है मुद्दा संतोख सरमु पतझोली ध्यान की करी विभूति खिंथा कालू कुमारी जुगति डंडा परती थी आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश तिसे आदेश आदि अनिल अनादि अनाहति जुग जुग एको वेश जो सदा एक ही वेश में जो सदा एक सा है उसको ही प्रणाम करो किसी और को प्रणाम करने से कुछ भी ना होगा मंदिरों में मस्जिदों में कितने ही प्रणाम करो लेकिन अगर प्रणाम उस एक की तरफ ही नहीं जा रहे तो व्यर्थ कहीं भी प्रणाम करो प्रणाम उसी को हो वो याद बनी रहे इसे थोड़ा ख्याल रखना जब गुरु को भी प्रणाम करो तब भी ध्यान रखना कि गुरु के माध्यम से प्रणाम उसी को आदेश तिसे आदेश मंदिर की मूर्ति के सामने झुको तो भी याद रखना कि प्रणाम उसी को आदेश तिसे आदेश उसी को प्रणाम है तो फिर मूर्ति भी सही होगी फिर गुरु भी सही होगी अन्यथा मूर्ति भी खतरा है और गुरु भी खतरा है अगर प्रणाम उसको ही नहीं तो जिसको भी तुम प्रणाम करोगे वही बंधन पैदा हो जाएगा वही रुकावट खड़ी हो जाएगी और अगर उसको ही प्रणाम करना तुम जान जाओ तो हर पत्थर से द्वार है क्योंकि प्रणाम है उसको कहा से तुम कर रहे हो इसका क्या मतलब है कहीं भी तुम छो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो मंदिर हो चर्च हो पर एक बात ख्याल रहे आदेश उत्तर से आदेश प्रणाम उसको ही है उसको जो आदि है शुद्ध है अनादि है अनाहत है युग युग से एक ही वेश वाला है ज्ञान को भोग बनाओ योगी और दया को भंडारी घट घट में जो अनाहत नाद बसता है उसे संख बनाओ वही नाथ है जिसमें सब नथे गुथे रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है संयोग और वियोग ये दोनों समस्त कार्य चलाते हैं और भाग्य लेख के मुताबिक अपना अपना दाय प्राप्त होता है यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो वह आदि है शुद्ध है अनादि है अनाहत है और युग से एक ही वेश वाला ज्ञान को भोग बनाओ दया को भंडारी ज्ञान और दया प्रज्ञा और करुणा दो पंख है जिसने दोनों साध लिए वह परमात्मा के आकाश में उड़ने लगा भीतर ज्ञान बाहर दया क्योंकि खतरा है कि भीतर का अकेला ज्ञान हो और बाहर दया ना हो तो भी तुम पूर्ण ना हो पाओगे तो भी तुम अधूरे रह जाओगे एक पंख से कोई कभी उड़ा है अगर बाहर दया हो और भीतर ज्ञान ना हो तो भी तुम अधूरे रह जाओगे एक पैर से कोई कभी चला है ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना और दया का अर्थ है दूसरों को पहचानना तब पूरी घटना घट जाती क्योंकि ज्ञान स्वयं को जानता है जानते ही पाता है कि मैं ही सबके भीतर हूं जिस ज्ञान ने यह न पाया कि मैं ही सबके भीतर हूं वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। तो जब ज्ञान की वास्तविक दिया जलेगा तो दया का प्रकाश सब पर पड़ेगा ही दिया जलेगा, तो दिया कोई अपने को ही थोड़ी प्रकाशित करेगा दूसरों पर भी रोशनी पड़ेगी वो जो दिए की रोशनी दूसरे पर पड़ रही उसी का नाम दया है एक अपरंपार करुणा पैदा होगी जब ज्ञान पैदा होगा तब तुम लुटाओगे बांटोगे तब तुम सब तरह का सहारा दोगे दूसरे को तब तुमसे जो भी बन सकेगा दूसरे को भी ले जाने की प्रक्रिया करोगे उस परमात्मा तक पहुंचाने की सभी भटक रहे तब तुम अपने ज्ञान में ही लीन न हो जाओगे क्योंकि वो भी स्वार्थ होगा वो भी होगा कि अभी तुम पुराने से बंधे हो अभी अहंकार गया नहीं मगर ये घटना घटती है इसलिए नानक याद दिलाते ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में डूब गए हैं जिससे जैनों के सन्यासी हैं मुनि है उनका मतलब अपने से है उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से क्या हो रहा है बाहर क्या घट रहा है दूसरों को इससे कोई प्रयोजन नहीं वो अपने में बंद है वो अपने ही साथ रहे अपनी मुक्ति साथ रहे अपना ही उनका घेरा है बस इससे बाहर उन्हें रक्ति भर फिक्र नहीं और उनकी दया भी अगर है तो वो भी ज्ञान ही साधने को है दया भी उनकी झूठी है अगर जैन मुनि पांव संभाल के चलता है चींटी भी ना मर जाए तो तुम ये मत सोचना कि चींटी पे दया के कारण वह ऐसा कर रहा है महावीर ने दया के कारण किया था जैन मुनि नहीं कर रहा है वो तो इसलिए संभाल संभाल के चल रहा है कि कहीं पाप ना हो जाए फर्क समझ लेना उसको डर ये कि चींटी मर गई तो पाप होगा पाप होगा तो भटकना पड़ेगा लेकिन नजर अपने पे है छींटी पे नहीं अगर छींटी के मरने से पाप ना होता हो तो उसको रत्ती भर फिक्र नहीं लेकिन पाप होता है इसलिए वो पानी भी छान के पी रहा है पानी छान के इसलिए नहीं पी रहा है कि पानी के कीटाणु मर जाएंगे तो उनको कष्ट होगा नजर उसकी यह है कि किसी को कष्ट देने से पाप होता है और पाप होने से आदमी भटकता है तो ऊपर से वो ठीक वैसे ही कर रहा है जैसा महावीर करते थे लेकिन भीतर उसकी नजर अलग है उसका स्वार्थ भिन्न है वो यही देख रहा है चौबीस घंटे की वही करो जिससे अपनी मुक्ति हो वो मत करो जिससे कि नर्क हो जाए तो उसने दया भी उसकी झूठी वास्तविक नहीं क्योंकि तो दया तो वास्तविक तभी होगी कि अगर तुम्हें पहुंचाने में मुझे नर्क भी जाना पड़े तो भी तैयार दया तभी वास्तविक होगी अभी ये तो अपना ही स्वार्थ का हिसाब है वो तो गणित बिठा रहा है कि वही करो जिससे अपना आनंद मिले मोक्ष मिले ऐसा कोई काम भूल के मत करना जिससे मोक्ष खो जाए तो ये तो ठीक व्यापारी की नजर और इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं कि महावीर के पीछे जो लोग चले वो सभी व्यापारी हो गए महावीर खुद तो छत्री थे लेकिन उनके पीछे की जमात बनिया हो गई थोड़ा हैरानी की बात है क्या हुआ जेनों के 24 तीर्थंकर छत्री थे और जमात क्यों बनिया हो गई क्या कारण हुआ कौन सी दुर्घटना घटी कि पूरी जमात कायर डरपोक और दुकान पर सिमट गई इस घटना में घटना छिपी कि महावीर की दया तो दया थी लेकिन होशियार और पीछे चलने वाले लोगों की दया गणित हो गई व्यवसाय हो गई उन्होंने व्यवसाय कर लिया उन्होंने वो सब काम छोड़ दिया जिनसे पाप हो सकता था खेती छोड़ दी क्योंकि उसमें पौधे मरेंगे पौधे उखाड़ने पड़ेंगे युद्ध के मैदान पर जाना छोड़ दिया क्योंकि उसमें हिंसा होगी तो फिर कुछ बचा नहीं उपाय एक ही उपाय बचा के वो व्यवसायी हो जाएं, वो उसमें सिमट गए ये बहुत सोचने जैसी बात है कि भारत में जितने ज्ञानी पुरुष हुए उनमें से 90 प्रतिशत छत्री ना नानक खुद भी छत्री 90 प्रतिशत कृष्ण राम महावीर बुद्ध छत्री छत्री में कुछ गुण है जिसके कारण ज्ञान तक पहुंचने में कुछ आसानी मालूम होती वो गुण है साहस का हिम्मत का वो खतरा मोल ले सकता और दांव पे लगा सकता है इतने ब्राह्मण भी नहीं पहुंचे इतनी कोई जाति के लोग नहीं पहुंचे परम सत तक जितने छत्री पहुंचे कारण इतना ही है कि छत्री दांव पे लगा सकता है वो खतरा मोल ले सकता है और छत्री को मौत भूलनी संभव नहीं है क्योंकि मौत हर क्षण द्वार पर खड़ी और मौत की जिसे याद है उसे परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाती छत्री का धंधा तो मौत का धंधा है वहां तो काम ही मौत से वो व्यवसाय ही मौत का है वहां प्रतिपल किसी भी क्षण मौत हो सकती है और जिसको मौत की याद है उसे परमात्मा का विस्मरण नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा की याद करनी ही पड़ेगी वो एंटीडोट है जब मौत की याद गहरी हो तो क्या करोगे किसको याद करोगे किसको पुकारोगे कौन बचाएगा तब अमृत की स्मृति आनी स्वाभाविक हो जाती ज्ञान को भोग बनाओ दया को भंडारी ये ऊपर के भंडार चलाने से कुछ भी ना होगा लेकिन ऊपर के ही भंडार चल रहे हैं, नाथ संप्रदाय भंडार चलाते थे सिख लंगर चलाते बाकी है सब मामला ऊपर का है, भंडार को लंगर कहो क्या फर्क पड़ेगा नानक कहते हैं दया को लंगर बनाओ तुम्हारे जीवन में दया हो प्रतिपल तुम दूसरे का भी विचार करो तुम दूसरे पर भी ध्यान दो तुम जो भी कर रहे हो उसमें यह भी ध्यान रखो कि दूसरे का भी हित हो कल्याण हो मंगल हो तुम अपना ज्ञान खोजो लेकिन दूसरे के ज्ञान खोजने में भी सहयोगी बनो तुम मोक्ष की तरफ जाओ लेकिन दूसरों को भी साथ ले चलो और ध्यान रखना जितना ही तुमने दोनों साधे बाहर दया भीतर ज्ञान उतने ही शीघ्र तुम पहुंच जाओगे क्योंकि एक पंख से कोई कभी नहीं पहुंचा है और ये दोनों पंख साधने जरूरी है दूसरी तरफ ईसाई हैं एक तरफ जैन दूसरी तरफ ईसाई हैं वो सेवा में लगे हैं अस्पताल स्कूल खोलते चले जाते हैं सारी दुनिया में उन जैसी सेवा कोई भी नहीं करता लेकिन ज्ञान की उन्हें फिक्र ही नहीं और उन्हें भी फिक्र न होने का कारण है क्योंकि उनको ये भ्रांति हो गई जैसे जैनों को भ्रांति अपने को संभाल लेना काफी है, उनको यह भ्रांति हो गई कि सेवा कर देना काफी है, जिसने सेवा की वो मोक्ष पालेगा उनको भी फिक्र नहीं कि जिस कोढ़ी के वो पैर दबा रहे या जिस बीमार का इलाज कर रहे हैं या जिस अनाथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ाने से कुछ लाभ होने वाला है उनको भी इसकी फिक्र नहीं उनको फिक्र इसकी है कि जितना तुम दूसरे को लाभ दोगे उतना तुम्हारा मोक्ष निश्चित आदमी का स्वार्थ बड़ा अद्भुत है ज्ञान में से स्वार्थ निकाल लेता दया में से स्वार्थ निकाल लेता एक बड़ी पुरानी चीनी कथा है एक गांव में मेला भरा हुआ था और एक छोटा सा कुआं था उस मेले में जिसमे एक आदमी भूल से गिर गया वह आदमी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ लेकिन मेले में बड़ा सोरगुल था कौन सुने लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे चीजें बिक्री जा रही थीं खरीदी जा रही थीं और सांझ होने के करीब थी लोग जल्दी में थे मेला बंद होने को जा रहा था कौन सुने लेकिन एक कंफ्यूशियस को मानने वाला सन्यासी कुएं के पास आके बैठा उसे आवाज सुनाई पड़ी उसने कहा भाई चुप रहे मैं अभी जाता हूं और पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि ये बात कानून के विपरीत है कि बिना दीवाल के और कुआ बनाया जाए उस पर तो कोई घाट नहीं था कुएं इसलिए तू तो गिर गया है लेकिन पक्का भरोसा रख कि हम क्रांति कर देंगे पूरे मुल्क और हर कुएं पे घाट बनवा देंगे क्योंकि कन्फ्यूशियस नियम को मानने वाला है समाज व्यवस्था नियम कन्फ्यूशियस रिफार्मर है रेवोल्यूशनरी है सुधारक क्रांतिकारी उसने कहा तो इससे क्या होगा? तो बन जाएंगे मैं तो मर रहा हूं। उस कंफ्यूज़स को मानने वाले ने कहा सवाल तेरा नहीं सवाल सबका है और एक एक आदमी का सवाल नहीं समाज का सवाल व्यक्ति को बचाने का कहा उपाय समाज को बचाना होगा तो ही व्यक्ति बचेंगे वो गया कि क्रांति फैला दे वो खड़ा हो के मेले में चिल्लाने लगा कि हर कुएं पर घाट होना चाहिए उसके पीछे एक बौद्ध भिक्षु आके उस घाट पर बैठा वो आदमी अब भी चिल्ला रहा था बौद्ध भिक्षु ने नीचे झुककर देखा और उसने कहा भाई तुमने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो और अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है इसमें कुछ किया नहीं जा सकता उस आदमी ने कहा ये तुम मुझे पीछे समझा देना मुझे कुएं के बाहर निकाल लो पर उसने कहा कि, कि मैं तो कर्मों का त्याग कर चुका हूं क्योंकि कर्मों से बंधन होता है बंधन से आदमी संसार में भटकता है और मैं सब कर्मों का त्याग कर दिया हूं मैं तो आवागमन से छूटना चाहता हूं अब तुझे बचा के मैं और झंझट नहीं लूंगा और फिर क्या पक्का है कि तू बच के ना मालूम क्या करे किसी की हत्या कर दे तो उसमें मैं भागीदार हो गए ना तुझे बचाता ना तू हत्या करता किसी के घर में आग लगा दे तो मैं तेरे पीछे कहां फंसने जाऊं और तू शांत रहे क्योंकि इस कुए पर मैं ध्यान करने रुका रुकाऊ और तू व्य पत्र ना तू अपना भोग मुझे अपना भोग नहीं दे अपना अपना कोई किसी के मार्ग पर ना आता है ना आ सकता है ज्यादा सोरगुल सुन के वो भिक्षु वहां से चला गया कि ध्यान नहीं करने देगा और ध्यान बड़ी चीज है एक एक कुएं में बचाने जाने लगोगे कि कितने कुए कितने लोग हैं कितने मेले हैं तुम क्या कर पाओगे अपना ध्यान ही संभाल लिया सब समझ गया उसके पीछे एक ईसाई मिशनरी आके उस कुए पर रुका उसने आवाज सुनी उसने जल्दी अपने झोले से एक रस्सी निकाली कुए में डाली कुएं में उतर के गया उस आदमी को बाहर निकाल के आया वो आदमी ने कहा कि भाई तू ही एक सच्चा धार्मिक, बाकी को मानने वाला गया बुद्ध को मानने वाला गया किसी ने हमारा सुना भी नहीं उसी साई का कि भाई तुझसे एक ही प्रार्थना है कि सदा गिरते रहे ताकि हम बचाते रहे हम हमेशा रस्सी अपनी झोली में रखते क्योंकि न तुम गिरोगे ना हम बचाएंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे किसी को किसी से मतलब नहीं है आदमी का स्वार्थ बड़ा गहन बचाने वाला भी अपने लिए बचा रहा है नहीं बचाने वाला भी अपने लिए बचा रहा है ध्यान करने वाला अपनी फिक्र कर रहा है सेवा करने वाला भी अपनी फिक्र कर रहा है और दया का अर्थ है दूसरे की फिक्र फॉर दूसरा भी जीवंत है उसका उसका भी मूल्य मूल्य है है उतना ही है जितना तुम्हारा मूल्य कम नहीं रक्ति भर नहीं ज्यादा और दूसरे से परमात्मा प्रकट हुआ है तो तुम अपने भीतर के परमात्मा को देखना वो ज्ञान और तुम दूसरे के परमात्मा को मत भूलना वो करुणा वो दया नानक कहते हैं ज्ञान को भोग बना दया को भंडारी घट-घट में जो अनाहत नाद बचता है उसे ही संख बनाओ योगी क्यों तो संखों को फूकने से क्या होगा वो जो अंतरनात बज रहा है सदत जो अनाहत बिना किसी कारण के जो सदा भीतर बजी रहा है उसी को बचाओ और संखों को बजाने से क्या होगा वही नाथ है जिसमें सब नथे गुथे उसकी ही याद करो रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है तुमने कुछ चमत्कार कर लिए कि हाथ से राख पैदा कर दी कि सत्य साई बाबा हो गए कि ताबीज निकाल के किसी को दे दिया इससे क्या होगा रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है क्यों क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी अहंकार को ही भरते हैं उनसे भी तुम्हारी अकड़ मजबूत होती कि मैं कुछ विशेष मैं कुछ खास तो धर्म की सिद्धि तो एक ही है कि मैं ना कुछ और जिसने इस ना कुछ होने को जान लिया वो सब कुछ हो गया जो इधर मिटा वो परमात्मा हो गया उससे कम पे राजी मत होना उससे कम पे राजी हुए तो घटिया स्वात पे राजी हो गए क्या होगा कितने ही ताबीज यहां से पैदा कर दो क्या होगा तुम्हारी मदारीगिरी से न तुम्हारा कोई हित है न किसी दूसरे का कोई हित है हां इस बाजार में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा मिल जाएगी लेकिन इस बाजार की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ही कहां और उस परमात्मा के सामने तुम्हारे हाथ से निकली हुई तावीजों का क्या मूल्य होगा तुम्हारे हाथ से पैदा हुई राख का क्या मूल्य जिस परमात्मा से सारी सृष्टि पैदा हो रही वहां तुम अपनी राख पैदा करके सोचते हो परमात्मा में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी तुम्हारी तरकी में मनुष्य को भला धोखा देने में समर्थ हो जाएं, और तुम्हारे अहंकार को थोड़ी तृप्ति मिल जाए लेकिन इससे कुछ आत्मज्ञान नहीं होगा नानक कहते हैं रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है संयोग और वियोग ये दोनों समस्तकारी चलाते हैं। तो एक ही सिद्धि है कि संयोग और वियोग से मुक्त हो जाना जो चीजें जुड़ती हैं वो अलग होंगी जो चीजें बनती हैं वो मिटेंगी जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जो पाया है वो खो जाएगा जो आसंपत्ति है कल विपत्ति हो जाएगी जो आज सुख है कल दुख हो जाएगा हर चीज अपने विपरीत में चली जाती है संयोग और वियोग से यह चाक चलता है जिससे आज मिलन हुआ है कल वो छूट जाएगा जो इस सत्य को समझ लेता है कि संसार का चाक संयोग और वियोग से चलता है विपरीत से चलता है अपोजिट से और दोनों के पार अपने को संभाल लेता है न तो संयोग में सुखी होता न वियोग में दुखी होता यही एक सिद्धि है इसको ही साध लो और भाग्य के लेख के मुताबिक अपना अपना दाय प्राप्त होता है इसलिए जो मिले जो घटे उसमें शांत रहो वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है ऐसा होना था इसलिए हुआ है जो होना था वही हुआ है इसलिए क्या असंतोष इसलिए कैसा रोना धोना इसलिए किससे शिकायत कैसी शिकायत इसलिए जो भाग्य में हो उसे चुपचाप स्वीकार कर लो और संयोग और वियोग से अपने को मुक्त करते चले जाओ यही सिद्धि है बाकी सब घटिया स्वाद है यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो वह आदि है शुद्ध है अनादि है अनाहत है। और योग से एक ही वेश वाला है आज इतना है।